लेने दो सिर मत झुकाओ संकोच मत करो मैं तुम्हें भगवान नहीं कहूंगा राम जी मुख ऊपर करते हैं दशरथ जी कहते हैं, राम मुझे ऐसे लगता है तुम्हें देख रहा हूं अब ऐसे शायद दुबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा रघुवर मेरी यह भेंट बलि, राम मेरी यह तुमसे बस अंत भेंट है इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं कहने लायक बचा नहीं हूं बस राम इतनी कृपा करो मैं किस मुह से तुम्हें रोकूं? पर प्रार्थना यही है अपना मुख चंद्र देख लेने दो मेरा ऐसा अनुमान है अनुभव है कि अब दोबारा आपका दर्शन मुझे नहीं होगा आप जाओ पर राम तुम्हारा रूप इन नेत्रों में बसा रहे मोह विध विधन विधवदन विलोकन दीजे रघुवर मेरी यह भेंट बली राम जी शांत दशरथ जी के नेत्रों से अश्व बिंदु गिर रहे हैं राम जी ने थोड़ी ही देर में प्रणाम करती हुए का पिताजी आशीर्वाद दें दें दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया एक बार मिल लो फिर मिलन का मौका नहीं मिलेगा अजय जब हृदय से लगाया दशरथ जी ने राम जी को और मिलकर जब अलग हुए गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि उस समय क्या दशा हुई हो, जब दशरथ जी के हृदय से लगकर राम जी अलग हुए यद्यपि संस्कृत साहित्य में कहा जाता है उपमा कालिदास उपमा के लिए महाकवि का कालिदास पर हिंदी जगत में पद्य प्रवाह में अनुपम और अद्वितीय हैं तुलसीदास जी राम जी दशरथ जी से मिलकर अलग हुए तो कैसा लगा श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी वे कहते हैं कि युग बीत गए इस घटना को पर आज भी धरती में जो दरार पड़ती है कहीं कहीं धरती में दरार पड़ जाती है धरती फटती है क्यों श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती को आज भी जब उस क्षण की याद आती है तो उसमें दरार पड़ जाती है शब्द हैं अजहू मही फाटत दरार मिस सो अवसर सुधी कीन है उस अवसर की याद करने से आज भी धरती का हृदय फट जाता है जब धरित्री की यह दशा है तो धरती वासियों की क्या दशा हुई होगी राम जी प्रणाम करके चले दशरथ जी मूर्छित हो गए और श्री राम लक्ष्मण जान के तपसी का धर के भगवान चल पड़े तपसी का भेश धर के भगवान चल सी कवेश देख भगवान चल पड़े देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल परे sa ne jo kutto aasun kare de hamsi tab si tab se तब मैं पुत्र वधु जानकी पुत्र लक्ष्मण के लिए चले गए सुमंत सुमंत जी सिर झुकाकर आंसू बरसाने लगे झुके हुए सिर ने आंखों से बरसते हुए आंसुओं ने सारा समाचार बिना बोले ही दशरथ जी को बता दिया सुमंत तुमने जीवन भर मेरे हाथ जोड़े आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं रथ लेकर जाओ उन्हें पैदल मत चलने दो यहां से तो रथ में बिठा कर ले जाओ चार दिन वन में घुमाना फिर मेरी ओर से प्रार्थना करना राम अयोध्या लौट चलो और ऐसे मौके से बात कहना जब वन देखकर भयावने दृश्य देखकर सीता जी डरने लगे ना तब कहना जब सी कानन देख डेराई कहेउ मोरी सिख अवसर पाई जे जे। बस एक काम करना बन में रहने मत देना उन्हें बन दिखाए बन दिखा ला और हा एक काम और सरयू जी किनारे से जा रहे हो गंगा जी किनारे तक जाना बस बन दिखाए सुरसरी अनुवाई और आने फेरी बेगी दो भाई दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना जाओ सुमंत विलंब हो रहा है सुमंत ने कहा जो आ अच्छा ठहरो ठहरो जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई जो नहीं थे धीर धीरो भाई सत्य सन्ध द्र व्रत रघुराई सत्य प्रत्र रघुराई तो तुम बिना कद भी कर जोड़ी तो तुम बिलय कर जोड़ी प्रभु सुख प्रभु मिथिले सुख यदि श्री राम और लक्ष्मण न लौटे लौटेंगे नहीं, नहीं। दृढ़व्रति हैं, सत्य हैं, चलो न लौटें, कोई बात नहीं पर श्री सीता जी को लौटा लाना और ऐसे ही नहीं तो तुम विनय हमारी ओर से हाथ जोड़ना कह देना कि हाथ तो मैं जोड़े हुए हूं पर यह भाव तो तुम्हारे पिताजी का ही है मेरी ओर से हाथ जोड़ना तो तुम बिना ये करवी कर जोरी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं इसी तरह तुम राम के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़ना फेरी प्रभु मिथले से किशोरी श्री सीताजी लौटा में अवश्य लौटा लाना सुमन अगर सीता जी भी लौटाई तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब मिल जाएगा फिर तो होई प्राण अवलंबा और अगर सीता जी न लौटी तो मैं सत्य कहता हूं सुमंत नतरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियऊ जिमी जी जल मीना। मैं वैसे ही जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती पर आप विचार करें मछली ने तो आज तक कोई विकल्प खोजा नहीं है उसे जल ही चाहिए जल के अतिरिक्त और कुछ कुछ नहीं तो दशरथ जी अगर मछली के समान हैं, तो राम जी जल के समान हैं। तो ये क्यों कहते हैं कि सीता जी आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे इसलिए राम जी यदि जल हैं तो श्री जानकी जी गिराथ जल बीच भिन्न भिन इन्ण। इन्ण। इन्ण। श्री राघवेंद्र यदि जल के समान हैं तो श्री जानकी जी उसी जल की तरंग हैं, तरंग हैं। अच्छा अब आप ऐसे विचार करें सरोवर के भीतर रहने वाली मछली तो सुखी है पर एक मछली ऐसी है जो सरोवर के किनारे पड़ी है उसे सरोवर का जल तो नहीं मिला पर किनारे पड़ी हुई मछली को सरोवर के जल की लहर सींचती रहे लहर आए मछली को सींच दे फिर सरोवर में चली जाए फिर सींच दे फिर सरोवर में चली जाए यदि जल की तरंग ही मछली को मिलती रहे तो मछली तड़पती तो रहेगी पर मरेगी नहीं जीवित बनी रहेगी तो श्री दशरथ जी का आशय है कि मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं श्री राम जल के रूप हैं अगर जल रूपी राम जी न लौटे तो जल की तरंगे ही लौट आए जल की लहर ही लौट आए पर लहर तो आती जाती रहेगी दशरथ जी कह दे मैं भी कह रहा हूं कह देना सीता जी से कि वे भी आती जाती रहे कहा बहूँ ससुरारी ससुरारी तबह ससुरारी रितु ग्रे थो से तो से रहे वो होसुर ससुर रहू जहा तुम्हार हाँ ah! जी नहीं लौटी क्यों नहीं लौटी क्योंकि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए सुमंत जी गए रथ में बिठा के राम को श्री सीताराम लक्ष्मण को रथ में बिठा के चल तो दिए सुमन खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े खीज रो सुरे पद a uh -huh. अयोध्या में त्राहि त्राहि मच गई रथा रूढ़ होकर श्री सीताराम लक्ष्मण प्रस्थान कर रहे राम जी ने देखा गुरुदेव की कुटिया आई गुरु जी बाहर आ गए निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े राघवेंद्र गुरुदेव को प्रणाम करते और प्रार्थना करते हैं गुरुदेव अवध और अवधवासियों की सार संहार अब आप ही माता पिता की तरह करें सबके सार संहार गुसाई करब जनक जननी की नाई अयोध्या के माता पिता आप ही हैं गुरुदेव गुरुदेव कुछ बोल नहीं सके कंठ अवरुद्ध है नेत्र प्रेम जल से भरे हैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद राम जी अयोध्या की धरती को प्रणाम कर। जन्म भूमि की धूल सिर पर चढ़ाते हैं तुलसीदास तो जी चित्र खींचते हैं रथ चढ़ी सी ये सहित दो भाई बन ही चले अवधूमश्च स्वर्गा गरी पर अवधवासियों ने कहा रोको इन्हें रोको रोको नहीं रुके तो सभी कहने हैं समझा माई बन को चले दोनों भारी दोन जाओ गिर माये बल्को चल गे तो भाई दो भाई इन्हें समझा a <laughs> चले अयो राज चतुराग रे माए इन्हें समझ माए चले भाजपा चले दो माए इन्हें समझावो रे माँ पोचल दो भाई बाई बो चले दो भाई बाबन पोचले दो भाई समझ माया बन पोचले दो भाई ताकि कुछ लोगों ने कहा ये नहीं रुकेंगे ये नहीं रुकेंगे अवधवासी बोले तो हम भी नहीं रुकेंगे हमारे रोकने से यह नहीं रुक रहे हैं तो इनके रोकने से हम नहीं रुकेंगे बिकल लोग सब लागे सा सब लागे सा था श्री राम जी ने कहा यही रहो अयोध्या मैं रुको हमारे साथ मत चलो लोगों ने कहा कि प्रभु आप नहीं रुक रहे हैं हमारे रोकने से तो हम नहीं रुकेंगे आपके रोकने से आपके साथ ही रहेंगे जहां आप जाएंगे बस वहां श्री राम जी ने कहा ठीक है हमारे साथ रहो चलो पर एक प्रश्न का उत्तर दो हमारे साथ रहकर क्या करोगे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन श्री राम जी ने कहा हमारी आज्ञा का पालन करोगे अवश्य तो राम जी ने कहा हमारी यही आज्ञा है कि आप लोग अयोध्या में ही रहो अवधवासी बोले हम अयोध्या में तो रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे राम जी ने कहा अयोध्या में कैसे रहोगे अगर हमारे साथ रहोगे तो अयोध्या तो पीछे छूट गई यह प्रेमी जन बोले औरों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी हमारी अयोध्या आगे है अवध राम Abadat hai jaha Ram nirvasu ra. अयोध्या तो वही है यहां राम जी का निवास हो और जो पीछे छूट गई वो अयोध्या नहीं है घर मसान जन परिजन भूता बड़ी चेष्टा की लोग नहीं लौटे आगे आगे रथ पीछे पीछे लोग और यह भी कहते जा रहे हैं कह माता क्या हो गया तुम्हें आप तो राम जी से इतना प्रेम करती थी पर बड़ा हठ भरा व्यवहार हठीली तेने काठानी मन में रिमैया ते काठानी मन में राम सिया भेज दी बन में, दर में। थे थे राम सिया भेज देव में राम सिया ज दयी दे बन में राम सिज दरे बन दिवानित ने काठानी मन में हो दिवानित ने काठानी मन में राम सिंह धे दये बन में राम सिंह ज दरी बन दगी बन में राम से आग दगी बन में की छिन गई बानी बा चिन्ह गई बानी रौन सकी उर्मिल दीवानी रौन सकी कौशल्या रानी रौन सखी उर्मिल दीवानी रौन सकी उ दीवानी कैके तू एक ही रानी कै कई तू एक ही रानी कैके तू एक ही रानी कै कई <laughs> मन में राम से है। राम का राम, राम जी ने बहुत चेष्टा की लोग लौटे नहीं अच्छा यह अद्भुत चरित्र है हम अपने सुख में किसी को शामिल नहीं करते दुख में सबको शामिल करते आप ऐसे सोचो कोई चीज खो जाए नुकसान हो जाए हानि हो जाए तो सबको बताते हो कि हमें नहीं मिला जो मिला था वो चला गया और अगर आप जा रहे हो रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए तो बताते हो वहां जा रहे थे ये मिला देखो ये हम अपने दुख में सबको शामिल करते हैं सुख में नहीं और राम जी अपने सुख में सबको शामिल करते हैं दुख में नहीं जब राज्य पद पर बैठे तो एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्वज पुरवासी सब आए और जब दुख आया तो सबसे हाथ जोड़ते दुख अकेले भोगेंगे सुख मिलकर भोगेंगे और हम लोगों का उल्टा नियम है सुख अकेले भोगेंगे दुख मिलकर भोगेंगे एक महापुरुष का वचन है दो चीजें हैं सुख और दुख एक बाट दो एक बाट लो सुख आए बांट दो दुख आए बाट लो राम जी ने अपने दुख बांटने वालों को भी सुख से वंचित नहीं किया बेगी पाई हैं पीर परा पराई पीर परा I'm not afraid. तमसा भयं रथ रोक दिया गया काल का समय सूर्यास्त हो रहा है अवधवासी प्रेमी जनों के समूह से घेरे हुए हैं श्री राघवेंद्र रथ के आसपास बड़ी भीड़ राम जी ने कहा कि अब यहां विश्राम करें सायकाल हो गया है ठीक है सभी लोग सो गए पर यह सोचा रात में कहीं कोई घटना ना घटे तो रथ के आसपास सो गए लोग सोग श्रम बसे गे सोई कछुक देव माया मती मोई। राम जी ने देखा सब सो रहे हैं श्री राघविंद्र ने सुमंत जी से कहा सुमंत मंत्रीवर सुमंत जी खोज मार रथहा ता आन उपाय बनी ही नहीं बाता सो रहे तब तक चलो और ऐसे ढंग से रथ चलाओ कि सवेरे इन्हें रथ के चलने का चिन्ह न मिले कि किस किस तरह से रथ को ले जाए और चल दिए सब सोते रह गए लक्ष्मण जी को लगा इन विचारों की क्या भूल इन्होंने तो राम जी को नहीं छोड़ा पर राम जी ही ने छोड़कर चल दिए एक ही अपराध हो गया सो गए इसका अर्थ है जो सो जाता है उसे भगवान छोड़कर चल देते हैं लक्ष्मण जी ने मन ही मन फिर वही निश्चय किया कि मैं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोउंगा नहीं नहीं तो मुझे भी भगवान कभी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो सोवत है सो पावत है जो सोबत सो सोखत रे जो जाग मुसाफिर भोर भाई भैया मुसाफिर भोर भैरे जाग मुसाफिर भोर अवर कहा जा सो पावत है जो सोवत है सोए खवत है अखियाँ होल जरा आ ध्यान लगा ध्यान लगा उठ खोल जला अपने प्रभु का ध्यान लगा ज्ञान लगा यह प्रीति करण की नहीं। आ, प्रीत, प्रीत करन करन की रीत नहीं यह प्रीति प्रीत की रीत नहीं प्रभु जागत प्रभु जागत है तू सोवत है उठ जाए जाग मुसा फिर भर भैया अब रेल सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भइ अब अब रहा जा, जा। इसलिए जागते रहो जागते रहो हो। जागे भी तो तब जब राम जी चले गए जागे लोग सकल भय भोरू गे रघुनाथ भयो अतिशोर अपने को अभागा समझकर लौट आए निद्रा बाधक बन गई अब तो प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी अत्यंत दुखी होते हुए यह प्रेमीजन श्री अवध लौट कर आए देखो जागना और सोना दो ही बातें हैं जागने में आंख खुलती है सोने में आंख बंद होती है आंख खुलती है तो सब दिखाई देता है आंख बंद होती है तो दिखता नहीं कुछ विश्वास करना पड़ता है दो ही मार्ग हैं विश्वास का और विवेक का विश्वास का मार्ग भक्ति का मार्ग है और विचार का मार्ग ज्ञान का मार्ग है आंख खुल गई तो हम विचारवान हैं आंख मूंद कर विश्वास कर लिया तो हम भक्त हैं बिन विश्वास भगति नहीं ते ही विन न राम इसलिए सोना है भगवान पर विश्वास करना और जागना है भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना दोही श्रीधाम वृंदावन में हम लोग विराजमान हैं। वृंदावन की ही घटना एक गोपी अत्यंत प्रेम बिहला दशा में उन्मत्त की भांति गा रही थी कोई खरीद लो कोई खरीद लो मैं बेच रही हूं मैं बेच रही हूं तो दूसरी गोपी ने पूछा कि बहन क्या बेच रही हो वो बोली मैं हू मैं हूँ निंदिया बेचन बाली मैं हूँ निंदिया बे कछु मोल नहीं है कछु